अशिकांश चबूतरे के नीचे चारों ओर खड़े हुए हैं दिन के एक बजे का समय होगा रविवार 25 मई अठारह श्री राम कृष्ण का जन्मदिन फाल्गुन शुक्ला द्वितीय है परंतु उनका हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ इसलिए अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया गया अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है इसलिए भक्तगण आनंद मनाना चाहते हैं सहचरी का गाना होगा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 श्री राम कृष्ण स्नेहपूर्वक कह रहे हैं तुम ऊपर चले आओ इस तरफ पैर भी मज़े में झूला सकोगे सुरेंद्र ऊपर चले गए भवनाथ कुर्ता पहने हुए बैठे हैं यह देखकर सुरेंद्र ने कहा क्यों जी आप विलायत जा रहे हैं क्या श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं हमारा विलायत ईश्वर के पास है श्री राम कृष्ण भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण मैं कभी कभी धोती कपड़ा फेंक कर में होकर घूमता था शंभु ने एक दिन कहा क्यों जी तुम इसीलिए कपड़े फेंक कर घूमते हो बड़ा आराम मिलता है मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था सुरेंद्र आप फिर से लौट कर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ माँ तुमने कितने बंधनों से जकड़ रखा है श्री राम कृष्ण अष्टपासों से बांध रखा है लज्जा घृणा भय जाति अभिमान संकोच छिपाने की इच्छा आदि सब श्री राम कृष्ण गाने लगे पहले गाने का भाव है माँ मुझे यही खेद है कि तुम्हारे जैसी माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो दूसरे गाना का अर्थ है माँ तुम इस संसार में खूब पतंग उड़ा रही हो आशा की वायु पर पतंग उड़ रही है उसमें माया की डोर लगी हुई है श्री कृष्ण माया की डोर स्त्री पुत्र है विषय से वह डोर माजी गई है इसीलिए उसमें इतनी तेजी आ गई है विषय अर्थात कामनी कांचन श्री कृष्ण फिर गाने लगे गीत का भाव संसार में पासा खेलने के लिए आना है यहां आकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएँ की थी आशा की आशा भग्नदशा ही है पहले मेरे हक में पंजा आया 12, 18, 16 जिस तरह फिर फिर कर आया करते हैं उसी तरह मैं भी युग और युगान्तरों में आता गया कच्चे 12 बा, के पड़ने पर माँ पंजे और छक्के में मुझे बंध जाना पड़ा 6, 2, 8, 6, 4, 10 माँ ये कोई मेरे वंश में नहीं है इस खेल में मुझे कोई यश न मिला अब तो बाजी भी खत्म होनी चाहती है श्री रामकृष्ण पंजा अर्थात पंचभूत पंजे और छक्के में बंस जाना अर्थात पंचभूतों और शिपुओं के वश में आना छह तीनों नौ को अंगूठा दिखाना अर्थात छह रिपों के बश में न आना और तीनों गुणों के पार हो जाना सत्व रज और तम इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश में कर रखा है तीनों भाई भाई हैं सत्व के रहने पर वह रज को बुला सकता है और रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है तीनों गुण चोर है तमों गुण विनाश करता है रजोगुण बद्ध करता है सतों गुण बंधन तो जरूर खोलता है परंतु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता विजय सत भी चोर है ना श्री कृष्ण सहास्य वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता परंतु रास्ता दिखा देता है भवनाथ वाह कैसी सुंदर बात है श्री रामकृष्ण हाँ यह बड़ी ऊंची बात है भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनंद मना रहे हैं श्री राम कृष्ण बंधन का कारण कामनी कांचन है कामनी कांचन ही संसार है कामनी कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता यह कहकर श्री रामकृष्ण ने अंगोछे से मुख छिपा लिया फिर कहा क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो यही आवरण है यह कामणी कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानंद मिले देखो ना जिसने स्त्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा ईश्वर उसके बहुत निकट है कोई भक्त बैठे कोई खड़े ये सब बातें सुन रहे हैं श्री रामगट केदार विजय आदि से स्त्री का सुख जिसने छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा यह कामनी कांचन ही आवरण है तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं तो भी तुम लोग उसी में हो कहो मन ही मन विचार करके देखो विजय जी हाँ यह सच है केदार चुप हैं। श्री राम कृष्ण फिर कहने लगे सभी को देखता हूँ स्त्रियों के वशीभूत हैं मैं कप्तान के घर गया था वहाँ से होकर राम के घर जाना था इसीलिए कप्तान ने कहा गाड़ी का किराया दे दो कप्तान ने अपनी स्त्री से कहा वह स्त्री भी वैसी ही थी क्या हुआ क्या हुआ करने लगी अंत में कप्तान ने कहा खैर वे ही लोग राम आदि दे देंगे गीता भागवत वेदांत सब स्त्री के सामने झुकते हैं सब हंसते हैं रुपया पैसा और सर्वस्व बीबी के हाथ में और फिर कहा जाता है मैं दो रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता न जाने मेरा स्वभाव कैसा है बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं परंतु वे किसी को देते नहीं एक ने कहा गुलाब जान के पास जाकर सिफारिश कराओ तो काम हो जाएगा गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है पुरुषों से यह समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण कितना उतर गए हैं किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा तब जान पड़ा कि मैं साधारण रास्ते से होकर आया वहां पहुंचने पर देखा तो चार मंजिल नीचे चला गया था रास्ता ढालू था जिसे भूत पकड़ता है वह नहीं समझ सकता है कि उसे भूत लगा है पर सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ विजय साहस्य कोई ओझा मिल गया तो वह उतार देता है श्री रामकृष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया केवल कहा वह ईश्वर की इच्छा है वे फिर स्त्रियों के संबंध में कहने लगे श्री रामकृष्ण जिससे पूछता हूँ वही कहता है जी हाँ मेरी स्त्री अच्छी है किसी की स्त्री खराब नहीं निकली सब हंसते हैं जो लोग कामने कांचन लेकर रहते हैं वे नशे में कुछ समझ नहीं पाते जो लोग शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय तक नहीं समझते कि कौन सी चाल ठीक होगी परंतु जो लोग अलग से देखते हैं वे बहुत कुछ समझते हैं स्त्री माया रूपणी है नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे ए राम जितने पुरुष हैं सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं और जितने स्त्रियां हैं वे सब माया रूपणी सीता के अंश से हुई हैं मैं और कोई वरदान नहीं चाहता यही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो फिर तुम्हारे मोहनी माया में मुग्ध ना हो सुरेंद्र के छोटे भाई गिरिंद्र और उनके भतीजे नगेंद्र आदि आए हुए हैं नगेंद्र वकालत के लिए तैयारी कर रहे हैं श्री राम कृष्ण गिरेंद्र आदि से तुम लोगों से कहता हूँ तुम लोग संसार में न फंस जाना देखो राखाल को ज्ञान और अज्ञान का बोध हो गया है सत असत का विचार पैदा हो गया है अब मैं उससे कहता हूँ तू घर जा कभी कभी यहाँ आना दो एक रोज रह जाया करना और तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा और आनंदपूर्वक रहोगे नाटक वाले अगर एक स्वर से गाते हैं तो नाटक अच्छा होता है और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी आनंद मिलता है ईश्वर पर अधिक मन रखकर और संसार में थोड़ा मन लगाकर संसार का काम करना साधुओं का बारह आने मन ईश्वर पर रहता है चार आने दूसरे कामों में लगाते हैं साधु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान रखते हैं सांप की पूछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं शायद पूछ में उसे अधिक चोट लगती है श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाते समय सीते के गोपाल से छाते के बारे में कह रहे हैं गोपाल ने मास्टर से कहा वे कह गए हैं अपना छाता कमरे में रख देना पंचवती में कीर्तन का आयोजन होने लगा श्री राम कृष्ण आकर बैठे सहचरी गा रही है भक्तगण चारों ओर बैठे हैं कोई कोई खड़े भी हैं कल शनिवार अमावस्या थी जेठ का महीना है आज ही में मेघ दिखलाई देने लगे एक एकाएक आंधी भी चल पड़ी श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में चले आए निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा श्री राम कृष्ण सीती के गोपाल से क्योंकि क्यों जी छाता ले आए हो गोपाल जी नहीं गाना सुनते ही सुनते भूल गया छाता पंचवटी में पड़ा हुआ है गोपाल जल्दी से लेने के लिए चले गए श्री राम कृष्ण मैं इतना लापरवाह तो हूँ फिर भी इस दर्जे को अभी नहीं पहुंचा। रखाल ने एक जगह निमंत्रण की बात पर 13 तारीख को कह दिया 11 तारीख और गोपाल आखिर गौों के पाल समूह ही तो हैं सब हँसते हैं वही जो एक सुनारों की कहानी है एक कहता है केशव दूसरा कहता है गोपाल तीसरा कहता है हरि, चौथा कहता है हर उसमें उस गोपाल का अर्थ है गौों का पाल समूह सब हँसते हैं सुरेंद्र गोपाल को लक्ष्य करके हंसते हुए कह रहे हैं कान्हा कहाँ है कीर्तन करने वाली गौरांग के सन्यास की कीर्तन गा रही है श्री रामकृष्ण गौरांग सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़े होकर समाधि समाधिमग्न हो समाध गए उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी भवनाथ और राखाल श्री रामकृष्ण को पकड़े हुए हैं कि कहीं गिर न जाएं श्री रामकृष्ण उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं विजय केदार राम मास्टर मनमोहन लाटो आदि भक्तगण मंडलाकार उन्हें घेर कर खड़े हैं धीरे धीरे समाधि छूट रही है श्री राम कृष्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण इन नाम का एक बार उच्चारण कर रहे हैं कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद कहाँ हो आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं मिलता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 प्राण है गोविंद मेरे जीवन हो विजय को भी आवेश हो गया है श्री राम कृष्ण कहते हैं बाबू क्या तुम भी बेहोश हो गए हो विजय विनीत भाव से जी नहीं कीर्तन करने वाली ने गाया सदा ही हृदय में रखती अय प्राण प्यारे श्री राम कृष्ण फिर समाधिमग्न हो गए टूटा हाथ भवनाथ की कंधे पर है श्री राम कृष्ण का मन जब कुछ बहिरमुख हुआ तब गाने वाली ने गाया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 श्री रामकृष्ण खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं भक्तगण भी उनके साथ नाच रहे हैं श्री रामकृष्ण ने मास्टर की बाह पकड़कर उन्हें मंडल के भीतर खींच लिया नृत्य करते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि में डूब गए चित्रवत खड़े रह गए केदार समाधि भंग करने के लिए अब कह रहे हैं हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर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 श्री रामकृष्ण गंगा के किनारे वाले गोल बरामदे में बैठे हुए हैं पास ही विजय भवनाथ मास्टर केदार आदिभक्त गण हैं श्री राम एक एक बार कह रहे हैं हा कृष्ण चैतन्य श्री राम कृष्ण विजय आदिभक्तों से घर में खूब राम नाम किया गया है कोई कहता था इसी से खूब रंग जमा भवनाथ जिस पर संन्यास की बात श्री राम कृष्ण क्या भाव है यह कहकर श्री राम ने गौरांग पर एक गाना गाया गीत के समाप्त होने पर अपने विजय आदि भक्तों से कहा कितने कीर्तन में बहुत ही अच्छा कहा है सन्यासी को नारी की ओर नज़र भी उठाकर ना देखना चाहिए सन्यासी का धर्म यही है विजय जी हाँ श्री राम कृष्ण सन्यासी को देखकर लोग शिक्षा देने ले, लेंगे ना, इसीलिए इतना कठोर नियम है सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए उसके लिए ऐसा कठोर नियम है काला बकरा माता की बलि पर चढ़ाया जाता है परंतु जरा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी बलि नहीं दी जाती स्त्रियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए इतना ही नहीं वरन उनसे बातचीत करना भी सन्यासी के लिए निषिद्ध है विजय छोटे हरिदास ने एक भक्त स्त्री के साथ बातचीत की थी चैतन्य देव ने हरिदास का त्याग कर दिया था श्री राम कृष्ण सन्यासी के लिए कामनी कांचन जैसे सुंदरी स्त्री के लिए उसके देह की एक खास बदबू वह बदबू रही तो सब सुंदर ही बिथा है मारवाड़ी ने मेरे नाम से रुपये लिख देना चाहा मथुर ने जमीन लिख देना चाहा परंतु मैं यह कुछ ना ले सका सन्यासी के लिए बड़े कठिन नियम है जब साधु सन्यासी का भेस किया तब उसे ठीक ठीक साधुओं और सन्यासियों का काम करना चाहिए थिएटर में देखा नहीं जो राजा बनता है वह राजा की ही तरह रहता है जो मंत्री बनता है वह ठीक उसी तरह के आचरण करता है किसी बहुरूपये ने त्यागी साधु का स्वांग दिखाया बिल्कुल साधु बन गया दर्शकों ने उसे एक तोड़ा रुपया देना चाहा, वह ऊह कह चला गया तोड़ा छुआ तक नहीं परंतु थोड़ी देर बाद देह और हाथ पैर धोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया कहा क्या दे रहे थे अब दीजिए जब साधु बना था तब रुपये नहीं छू सका अब चार आने भी मिल जाए तो न छोड़े परंतु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है पाँच वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता फिर भी लोग शिक्षण के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है श्रेत केशव सेन कांचन के भीतर थे इसीलिए लोग शिक्षण में बाधा पड़ी थी श्री रामकृष्ण यही बात कह रहे हैं श्री राम कृष्ण ये केशव समझे विजय जी हाँ श्री राम कृष्ण इधर उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े इसीलिए विशेष कुछ ना कर सके विजय चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा नित्यानंद अगर मैं संसार का त्याग न करूंगा तो लोगों का कल्याण न होगा मुझे देख सब लोग संसार में रहना ही पसंद करेंगे कामनी कांचन का त्याग करके श्री भगवान के पाद पद्मों में संपूर्ण मन समर्पित कर देने की चेष्टा फिर कोई न करेगा श्री रामकृष्ण चैतन्य देव ने लोक शिक्षा के लिए ही संसार का त्याग किया था साधु सन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामनी कांचन का त्याग करना चाहिए और निर्लिप्त होने पर भी लोक शिक्षा के लिए उसे अपने पास कामनी कांचन न रखना चाहिए सन्यासी जगतगुरु उसे देखकर लोगों में चेतना आती है संध्या होने को है भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके विदा हो रहे हैं विजय केदार से कह रहे हैं आज सुबह मैंने आपको देखा था ध्यान में देह में हाथ लगाना चाहा पर फिर कहीं कोई नहीं